शा पी कर्णनिर्णय विषय अवांतर प्रकरण सामप्य महाप्रक सषयमेंत मनसो लय सुषु जीव से सत्संपत्ति वक्त मनोपाधिवक्त अवदति महाप्रकरण महाप्रकल प्रारंभ हुआ है सदैव समय इदम अग्र एकमेवा द्वितीयम एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है और अज्ञात का भी ज्ञान हो जाएगा ये सुनकर के के तो ने जो पूछा तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए प्रारंभ किया गया सदैव समय इदम ये महा प्रकरण है उससे ये भूतों की उत्पत्ति हुई बाकी सब कार्य भौतिक पदार्थ त्रीणी रूपाणी तीव सत्यम कहकर के पृथ्वी जल तेज तीन तीन भूत है तीन रूप में कृष्ण रूप रक्तरूप श्वेतरूप ये सत्य करके के मिथ्या है वो भी क्रम से एक अद्वितीय ब्रह्म सदरूप सत्य है बाकी मिथ्या है ये कहने के लिए मध्य में सारा पदार्थ त्रिवृत्तकृत है पृथ्वी जलतेज तीन भूत की उत्पत्ति कही गई तो त्रिवृतिकरण का निर्णय कहा गया देह के अंदर भी बाहर भी बाहर जो अग्नि आदि में रूप है शुक्र रूप रक्तरूप कृष्ण रूप पृथ्वी जलतेज का ऐसे करके तीन रूप से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ नहीं है इस प्रकार देह के अंदर जो अन्न आदि आता है वो होता है तो अन्नमय मन है आपमय प्राण है तेजो में विवाह है ऐसा कह करके देह के अंदर भी त्रिवृत्त कर्ण बताया कि त्रिवृत्त कर्ण के निर्णय निश्चय को विषय करने वाले अभांतर प्रकरण उसका समाप्त समापन हुआ उसको समाप्त करके अभी जो महाप्रकर्ण सद विषय सद्ब्रह्म को विषय करने वाले उसके ही अनुवर्तन करते हुए पहले मनसो लय सुसुप्तो जीव से सत्संपत्ति वक्तुम मन जब सुश्रुति अवस्था में अकपने कारण अज्ञान में लीन हो जाता है मन मन जब अज्ञान में लीन हो गया सुस्रुति में जीव मन उपाधि कहे उपाधि रहने से ही तदउ उपाधि का जीव रहेगा मन लीन हो जाने से जीव से सत्संपत्ति सदब्रह्म के साथ एकत्व तो की प्राप्ति ये कहना है कहने के लिए पहले कहा गया था जीव मनो उपाधि कहे मन उपाधि जीव से सजीव कह मनोपाधि क मनोपाधीय जीव जीवस्य सजीव मनो उपाधि क तस्य भाव मनोपाधिकत्व तो जीव में मनो तो मनोपाधिकत्व कहा गया है उसका अनुवाद करते हैं भाष्य में मनसि यन अनुप्रविष्टा परादेवता परादेवतादर्श इव पुरुष प्रतिबिम्बेन प्रतिबिंबेन जलादीश सूर्यादय प्रतिबिंब तस्म मनसी जीवनात्मु अनुप्रविष्टा परादेवता जीवरुषे प्रविष्ट हे परादेवता देवता मन परा परा में प्रवष्ट हे जीवनात्मन अविष्टा परादेवता है ब्रह्म मन में जीव रूप से प्रविष्ट मन में प्रविष्ट ब्रह्म तो है मन के अंदर उसका प्रवेश कैसे होगा इसलिए दृष्टांत दिया आदर्श व पुरुष प्रतिबिंबे दर्पण में जैसे पुरुष का प्र, प्रवेश होता है आदर्श यथा पुरुष प्रविष्ट होती दर्पण में भी पुरुष का प्रतिबिंब नहीं होता है तो भी प्रतिबिंब पुरुष प्रविष्ट नहीं होता है तो भी प्रतिबिंबे न दर्पण में पुरुष का प्रतिबिंब दिखता है ऐसे कहते थे कौन प्रयोग उसमें प्रविष्ट हुआ प्रवेश नहीं है ठीक इसी प्रकार मानना में परमात्मा का प्रवेश का अर्थ उसमें प्रतिबिंब हो जाना आवाज हो जाना यही प्रवेश में तात्पर्य है जलादि व सूर्यादय प्रतिबिंब ही सूर्यचंद्र आदि जलादि में प्रविष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार प्रविष्ट तो नहीं है प्रतिबिंब ही उनके प्रतिबिंब दिखने से कहते जाले सूर्य प्रविष्ट है चंद्र प्रविष्ट है रात्रि में ऐसे कहा जाता है इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म चिद्रूप है उसका प्रतिबिंब मन में होता है चिदाभास कहते हैं तो मन में चिदाभास उदय ही सद्ब्रह्म का मन में प्रविष्ट हुआ प्रविष्ट हुआ तन्मनो अन्नमयम वही मन है अन्नमय अन्न से उपचय वृद्धि को प्राप्त करता है अन्न से स्थित रहता है टीकामे उपाधे स्वरूप मुक्त संचारन्मन उपाधि का स्वरूप कहा गया मन हे तन्मन अन्नम फले काेजोम तेजोयाभ्याण्याम तेजो संगतम अधिकतम, तेजमय हे तेजमय अम्म हे प्राण ये संगत तो उसके मिला हुआ रहता है अतिगतम ज्ञात तो हुआ है पहले उपाधि उपहिते कार्यक्रम दर्शयति उपाधि से युक्त चैतन्य में जीव रूप में मन कार्य कार्यकर दिखाते यमयो यस्थश्चीव मनन दर्शन व्यवहाराय कल्पते यन्मय जिस मनोमय होकर के जीव यस्थश्च यस्मिन तिषती थी मन में स्थित होता हुआ जीव मनन दर्शन श्रवणादि व्यवहार आय कल्पते शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय कुछ नहीं कर सकता है ना कोई क्रिया न कोई ज्ञान श्रवणादि नहीं है तो भी मनोपाधिक होने से मन में स्थित होकर के चिदाभाष रूप से वो जीव कहलाता है मनन करता है मन के द्वारा चक्षुरादि इंद्र के द्वारा दर्शन श्रवण गमन आदि व्यवहार के लिए समर्थ होता है तद ऊपर में मन जो ऊपर तो हो जाता है सुश्रुति अवस्था में उपाधि रह नहीं रहन से तदउपाधि के जीवत्व तो में नहीं रहा तो स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है स्वयं देवता रूप में वह प्रतिपद्धत अपना स्वरूप देवता रूप ब्रह्मस्वरूप उसको ही प्राप्त कर लेता है जीव टीका मनसभा जागृत स्वनव्यवहार सिद्धि तद सुतिमतर मनरहने पर जागृतावस्था में असुश्रुति स्वनावस्था में व्यवहार सिद्धि व्यवहार होता है जीव व्यवहार करता है दर्शन व्यवहार करता है तद अे तद रही सृतिमती मन लीन हो जाने पर सुस्मति तदुपर में देवता स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जीव ठीक है टीका आत्मनि दर्शनादि दर्शनादिव्यवहारो न स्वारस्य न बृहदारण्य के श्रुतिम प्रमाणी आत्मा में जो दर्शनादि व्यवहार होता है मनोवसादेव मन के कारण से ही व्यवहार होता है न स्वारस्य न स्वभावतः मन आत्मा में ये व्यवहार दर्शन श्रवणादी कुछ नहीं है हाँ उपाधि के कारण ही व्यवहार होता है इसमें बृहदारण्यक्रुति प्रमाणय बृहदारण्यक्रुति प्रमाण है कहते तदुक श्रुत्यंतरे ध्यातीव लीलायतीतीव सधी स्वप्नभूतम लोकमतिक्रामती सव अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानम मनोमय इत्यादि इत्यादि कहा गया ध्यातीव लीलायतीव ध्यान करता जैसे लेलायती का तो भ्रषम चलती चलता जैसे ध्यान करना चलना आत्मा में नहीं। इवा है नहीं वह शब्द देकर के श्रुति कहती है उपाधि के कारण बुद्ध्याम ध्यायत्याम आत्मा ध्यायती व बुद्धि स्थिर हो गई तो आत्मा स्थिर हो गया जैसे लगता है अरे बुद्धियाम चलन्त्याम आत्मा लेलायती व बुद्धि में चांचल्य होने पर आत्मा में चांचल्य दिखता है जैसे द, जल में चंद्र आकाश का प्रतिबिंब दिखता है जल में कंपन हो तो प्रतिबिंब में कंपन हो चंद्र स्थिर है आकाश में इस प्रकार आत्मा स्थिर है ध्यात इव लेलायत व ध्यान करता जैसे चलता जैसे इसे कह करके उपाधि के कारण ही दिखता है वास्तव नहीं है स्वभाव उसमें व्यवहार नहीं है स्थिर रहना ध्यान करना चलना उपाधि के कारण है सधी स्वप्न भूतवा इमकम अतिक्रमाती सधी धिया समान बुद्धि के समान हो कर के स्वप्न होकर के इस लोकों में लोगों को अतिक्रमण कर लेता है स्वप्न अवस्था गुज जाता है बुद्धि के समान हो जाता है सवा अयम आत्मा ब्रह्म वही आत्मा ब्रह्म है वो विज्ञान उपाधि के कारण विज्ञान मन में हो जाता है स्वप्ने न शारीरम इत्यादि स्वप्न न शारीरम स्वप्नभाव न शरीरम निश्चेष्ट को करके अस्वयं असुप्त होता हुआ अलुप्त शक्ति दृघादिशक्ति स्वभाव को प्राप्त स्वभाव होता है स्वप्न से शपन भाव से शरीर को निश्चेष्ट करता है स्वयं जागता रहता है प्राणन एवं प्राण नाम भवत इत्यादि प्राणपाण व्यापार इंद्र व्यवहार करते हुए उसका नाम प्राण हो गया वस्तु तो आत्मा तो तो में प्राण है ही नहीं टीका में द्वितीय वाक्य सधिरीते तयुज्यते यहाँ तक एक ध्याती व लीलायती व एक वा सधि स्वप्न भूत इमं लोकमति क्रमती द्वितीय वाक्य में सधि धिया सम बुद्धि के समान होकर के तृतीय तो विज्ञानमेव च पदय उपजीव्य तृतीय है स्वयं आत्मा ब्रह्म विज्ञान वो मन में वाक्य में, में संबंध है एवं भूमिका कृत्ता सामक्यं आदति इस प्रकार भूमिका करके आगे वाक्य की का व्याख्या करके आरंभ करते तस्य तस्म आख्या मन मन में स्थित जीव मन नाम प्राप्त कर लिया। मन उपशम द्वारे न इंद्रिय विषयभ्य निवृत्त मन से जब शांत तो हो जाता है इंद्रिय विषय से निवृत्त तो हो जाता है तो परदेवता में एक हो जाता है अवस्था में यम परम देवतात्म भूतायाँ जिस परेवता जी का अपना स्वरूपभूते यदवस्थान सुश्रुतिवस्था में रहता है तत्य आचिख्यासु उदाहलको किल आरुणी श्वेतक उवाच उतवा के लिए उसको कहने की इच्छा करते हुए आचिख्यासु कहना चाहता हुआ उद्दारको किल आरुणी श्वेतको कत्तः देवता तब्दार्थ तदि तत् आचिख्यासु तत्दशन देवता में जो परदेवता में जीव का अवस्थान रहना एक रूप होकर के इसको कहने के लिए ही मंत्र है उद्दालको हूँ श्वेतकतु तुम मुच सपना तम में सौम्य बीजानीति ये यत्रेतत तत्पुरुष यत्रेत सीतनाम सदा सौम्य सदा सदा सौम्य तदा संपन्नों समी तो भवती तस्माद सपीतीच्यपी तो होवती उद्दाल अरुणि ह प्रसिद्ध हे अरुण के पुत्र आरुणि नाम उद्दाह अपने पुत्र श्वेत को कहा हे सौम्य मे सपनात बीजानी मेरे वाक्य से सपना स्वनमद सुश्रुत सुश्रुत अवस्था को जानो इति इतिवाच किस कह यत्र तत्त पुरुष सपित नाम जिस समय ये पुरुष सपित इस नाम वाला हो जाता है तदा सता संपन्न भवति हे सौम्य तब सद्ब्रह्म के साथ एक हो जाता है सुश्रुतिवस्था में सम अपितो भवति अपने स्वरूप में लीन हो जाता है एक हो जाता है तस्माद सपीति इतिष्ते इसलिए इसको कहते सपीति सुश्रुतिवस्था में क्योंकि सम ही तो भवती अपने स्वरूप में एक रूप हो जाता है लीन हो जाता है अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है भाष्य में यमें मनुष्य जीवनात्मना अनुप्रविष्टा परादेवता मन में प्रविष्टे आदर्श व पुरुष प्रतिविधि में न क्या था सपना मध्यम स्वप्न क्या है सपन इति दर्शन वृत्ति है सपना से आख्या दर्शन वृत्ति की आख्या नाम है सपना दर्शन वृत्ति है दर्शन वृत्ति जैसे दर्शन अवस्था में जागृत तो अवस्था में तो होता है बहिन्द्र की उपलब्धि यह सपन अवस्था में मानस है बहिन्द्र पर होने पर तस् मध्यम सपनांतम सपन के मध्य सपने के मध्य कहने से जागृत सपन फिर फिर सपना होने से दोनों सपने के बीच में सुश्रुति है अथवा सपनातम का तो सपना सतत्वम अंत निर्णय सार जैसे सिद्धांत में स्वपन का अंत अंत का सतत्व स्वरूप स्वप्न के स्वरूप को स्वप्न के स्वरूप कौन से क्या होगा तत्रि अर्थात सुश्रुत्वमे होती वही स्वप्न का स्वरूप वो कहेंगे तो सुश्रुत ही कारण का है कार्य का स्वरूप सुश्रुत है कारण अवस्था तत्र में टीका में तत्र द्वितीय पक्ष उत्ति प्रथम पक्ष में कहा स्वप्न मध्य द्वितीय पक्ष में कहा सपना स्वप्न का स्वरूप सतत्व तो द्वितीय पक्ष में सतत अर्थ करेंगे तो भी ही लेना तत्रापि तो अर्थ सुषुभता लेना है अर्था के के स्वपन का स्वरूप क्यों? स्वप्न से ही कार्य से सतत्व कारण तुश्रुतम है सपन हे कार्य कारण है सुषुप्त सपन से ही कार्य से सतत्व कारण कार्य का वास्तवस्वरूप कारण होता है मृत्व सत्यम घट का मिट्टी है सपन का स्वरूप उसका कारण होगा और कारण तो सुसुप्त है इसलिए सपना, तो सपना, सपना का सुसुप्त लेना सुसुप्ताख्यम तमो अज्ञान बीजम स्वन प्रबोधय उभय उभयमना सपन का कारण सुसुप्त है क्योंकि सुसुते है अज्ञान बीज है सब सुसुता सुश्रुताख्यम तमो अज्ञान तम है अंधकार अज्ञान रूप अंधकार ये बीज कारण है सपन प्रबोध है सपन और जागृत अवस्था दोनों अवस्था का बीज है सुसुते अवस्था सुसुते अवस्था में कारण रहता है फिर जगता है सपनावस्था में अंतकरण है सुश्रुत अवस्था में अंतकरण भी अज्ञान में लीन हो गया अंतकाल में काम कर्म वासना आदि सब कुछ ज्ञान में लीन हो जाते हैं फिर जब कर्म फल देने के तैयार होता है तो सुसुत अवस्था छोड़कर करके सपना फिर जागृत उकाना होता है उभय अपगमनाथ तो उभय जागृत सपन दोनों के अवगत होने से सुस्रुत अवस्था आती है द्वितीय व्याख्यान सुसुप्तम एवं अर्थवशात फलती त्यर्थ द्वितीय व्याख्यान सपन का स्वरूप कहने स्वप्न हो गया कार्य कार्य का स्वरूप कारण होता है इससे सुसुप्त कारण होने के कारण सपनात का सुस्रुतम अर्थवशात फलती अर्थ से प्राप्त होता है क्योंकि कार्य का वास्तव वास्तवस्वरूप कारण होता है तो सपन का वास्तव वास्तवस्वरूप कारण सुसुप्त है इतच सपनाशब्देन साक्षादर्था वा शुश्रुतम उक्तम इत्याह यहाँ मंत्र में आ सपनात में भी जानिए सपनात का स्वप्न मध्य तो सपना मध्य कह करके सुषुभता लेना प्रथम व्याख्यान और द्वितीय व्याख्यान सपन का तत्वम सतत्वम स्वरूप ये भी सुषुभता लेना है तो दोनों प्रकार सपना शब्द है साक्षात अर्थात वाह साक्षात प्रथम व्याख्यान के अनुसार सपना मध्य अर्थात हो गया द्वितीय व्याख्यान के अनुसार सपन का वास्तव तो स्वरूप वास्तव तो स्वरूप सुषुता इसलिए क्योंकि सपन का कारण सुषुतावस्था है ये अर्थ से आया दोनों पक्ष में साक्षात हो अर्थ से हो सुश्रुत्तम उक्तम सपनांत शब्द से इतिहास स्वम, अभी तो भवती वचनात् स्व अभी तो होते अपने स्वरूप के साथ एक हो जाता है ऐसा कहने से स्वपनांतगा स्वप्न मध्य स्वपनावस्था नहीं लेना सुस्रुत लेना नहीं तो सपनांतगा तो के मध्य स्वप्न ही लेना ऐसा अर्थ हो सकता है इसके अर्थ नहीं स्वम अपित तो कहा गया सपन में सारूप में लीन नहीं होता है सुस्रुत में होता है तो सपनांतर तो शब्द से सुष्रुप्ता ही लेना न न अवस्थान्तरे भी सम अपित तो भवतन अविरुद्धमी चेत तो सुष्रुप्ता क्यों लेना सम अपित तो अपने स्वरूप में तो हमेशा रहता है स्वरूप का त्याग कैसे होगा स्वरूप तो हमेशा रहेगा घट बन जाने पर भी मिट्टी तो मिट्टी है घट मिट्टी जो सुष्रुप्त अवस्था यदि अपना स्वरूप है तो कार्य बनने पर ही तो अवस्था स्वरूप रहेगा जैसे मिट्टी है घट बनने पर ही मिट्टी स्वरूप है इसी प्रकार जागरण सपन होने पर भी अपना स्वरूप रहेगा सब अवस्थान्तरे भी समर्पित तो होता है अपने स्वरूप में स्थिति ये जो वचन है इसका कोई विरोध नहीं तो सपना अवस्था को ले सकते हैं दि चे ने नहीं आदर्श अपनायने पुरुष प्रतिबिंब अच्छा उसके पहले नहीं अन्यत्रसुभता स्वम अपीतिम जीव से इच्छा ब्रह्म भी तो अन्य सुषुभता सुश्रुतिवस्था को छोड़ करके स्व अपम अपीति अपने स्वरूप में लय जीव से ब्रह्म भीता नहीं ब्रह्मज्ञानी लोग नहीं मानते हैं अन्य अवस्था में स्वरूप में लीन हो जाना लय हो जाना ऐसा नहीं होता है स्वयं स्वरूप है किंतु उसमें स्वयं लीन हो जाता ऐसा नहीं है तत्रि कथम स्वाप्य सभी सुरु अपने स्वूपे में लय कैसे होगा तत्रही सश्रुति में स्वपने स्वरूप में लय कैसे लयकेशवगा ति आदर्श अपने पुरुष प्रतिबिंब आदर्श आदर्शगत् यहाम पुरुषमी तो होती मनाद पर मे चैतन्य प्रतिबिंब रूपे जीवनात्मना मन प्रविष्टा नाम नामूप व्याण परा देवता सा स्वयम आत्मा प्रतिपद्य जीवरूपताख्या ती सुसवस्था में दृष्टांत बताते हैं, आदर्श अपने ने पुरुष प्रतिबिंब आदर्शगत भवति, पुरुष बिंब है, दर्पण सामने रखा, आदर्श दर्पण प्रतिबिंब लिखिता है प्रतिबिंब है आदर्शगत आदर्शगत तो पुरुष प्रतिबिंब जिस प्रकार आदर्श अपने है नदर्श को हटा दिया दर्पण में प्रतिबिंब दिखता था आदर्शगत पुरुष प्रतिबिंब आदर्श को तो हटाने के बाद वो तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा स्वमेव पुरुष समर्पित होते अपने पुरुष बिंब में एक हो गया अलग नहीं रहा दर्पण के द्वारा अलग दिखता था दर्पण हटाने पर पुरुष प्रतिबिंब उसके साथ एक हो गया होती एवं मनादि उपर में मनादि उपाधि दर्पण के स्थान पर उपरम हो जाने पर चैतन्य प्रतिबिंब रूपेण जीवनात्मा न मनुष्य प्रविष्ट चैतन्य प्रतिबिंब चिदाभाष रूपे जीव उस रूप से प्रविष्टता ब्रह्म मन में नाम रूप व्याकरणा नाम रूप व्याकरण करने के लिए प्रविष्ट हुआ मन में प्रतिबिंबित तो हुआ परादेवता सा स्वमेव आत्मा न प्रतिपदित तो हुई जीव अपने स्वरूप के साथ एक हो जाता है जीव रूपता हित मनाख्या मना नाम को जीव रूप को छोड़ करके मनोपाधिक स्वरूप को, को छोड़कर के ब्रह्म के साथ एक हो जाता है ठीक है में सपित नाम निर्वचन सामर्थ्य सिद्धम अर्थम निगम है उसका नाम हो जाता है नाम का निर्वचन निरूपण किया सपीति स्वम ही अपित होती तो अपने स्वरूप में मिलन होने से सपित कहते तो सपिति नाम का जो निर्वचन हुआ निर्णय होने से उसके सामर्थ्य से जो अर्थ सिद्ध होता है उसको कथन कहते अत वाच्य में अतः सुसुप्त एवं सपनात शब्द वाच्य इतना वा अवगम्य इसलिए सपनांत शब्द का वाच्य सुसुप्त लेना है यहाँ ननु स्वप्नांत बुद्धांत नुन स्वप्नाशबुद्धातव यदा स्वप्नमे अन्वाचे तदापी तो भवती सर्वदा जीवस सदरूपब्रह्माप्तुल्यत पा एक हय बुद्धात बुद्धात जागृतवस्था बुद्ध हिबोद बुद्धांत बुद्धाते से भी जागृत लेते हैं ऐसे बुद्धातशब्द से यदि जागृत लेते हैं स्वप्नाशब सेवन ले लो ननु न सपनांत शब्द बुद्धांत शब्दवत शब्द के समान यदा सप्न व्यवस्था चे जैसे बुद्धांत जागृत को कहता है ऐसे सपनांत शब्द स्वप्न को कहेगा सपना भी वननाचे स्वप्न को ही कहेगा तभी तो कोई आपत्ति नहीं समितो भवति ये कोई विरोध नहीं है सपनावस्था में भी तो अपने स्वरूप में रहता है क्योंकि सर्वदा जीव से सदुपय ब्रह्म प्राप्ति तुल्य जीव तो अपना स्वरूप सर्वदा ब्रह्म है नहीं कि सुश्रुति अवस्था में ब्रह्म होता है अन्य अवस्था में दूसरा होता है ये नहीं है तो सपना अंत शब्द से सपना लेके तो कोई आपत्ति नहीं क्योंकि अपने स्वरूप में तो रहेगा घट बन जा कपाल बन जाए तोड़ दो तो तो मिट्टी है इसी प्रकार सपना अंत शब्द सपनों को कहे तो भी सम अपित कोई विरुद्ध नहीं सर्वदा जीव सदरूप ब्रह्म प्राप्ति ऐसा शंका उनसे कहते हैं यू वासे में यू तो सुप्त स्वना पश्य तत्स्व दर्शनम सुखदुखसंयुक्त मेरी पुण्यपाप कार्यम सुप्त स्वना पश्य सौकर के स्वप्न दिखता है तत्व दर्शनम् सपने भव स्वप्न सपनावस्था में जो ज्ञान होता है सुखदुखसंयुक्त सुखदुखयुक्त सुख दुख होता है सपनावस्था में जैसे जागृत में जब सुख दुख होता है तो पुण्य पुण्यपाप कार्य पुण्यपुण्य कार्य जब कभी सुख होता है पुण्य का कार्य दुख होगा तो पाप कार्य कार्य जागृत हो सपन हो तो स्वपन में भी पुण्य पाप कार्य रहता है टीका में सपन दर्शन से पुण्यापुण्य कार्य तुम प्रकट होती सपन दर्शन पुण्य पाप का कार्य उसको स्पष्ट करते हैं हिमाच्य में पुण्या पुण्य ओर ही सुख दुख आरंभक प्रसिद्ध ये तो में लोक में प्रसिद्ध है पुण्य पाप ही सुख दुख देते हैं पुण्या पुण्ययर ही पुण्य से सुख आरंभकत्व अपुण्य दुख आरंभ करत्व पुण्यकर्म जो फल देगा किसी प्रकार निमित्त से सुख मिल जाएगा पाप कर्म हो तो दुख मिल जाएगा ये तो प्रसिद्ध है लोक में भी टीका में न केवलम पुण्य पुण्याभ्या पुण्या पुण्यपुण्यामे स्वप्न संयुजते किंतु इति न तत्र भव तप्य संभवतीपनावस्था में जीव पुण्य पाप से युक्त होता है केवल इतने नहीं कि अविद्या काम कर्म से भी संबद्ध होता है न तप्यपुण्यस्वरूप में लय होनाक संभवती पुण्यपुण्य अद्याम उपस्तम नाव सुख दुख तो दर्शन कार्य आरंभ कपप पद्यति न इति अविद्या काम कर्म भी संसार हेतु संयुक्त सपन ये न समय अपी पुण्य पाप भी अपने फल सुख दुख देंगे किंतु केवल पुण्य से सुख पाप से दुख मिल जाएगा निमित्त के बिना ऐसा नहीं उसको भोगने के लिए शरीर प्राप्त होता है अविद्या काम वासना कर्म अविद्या काम उपस्थम अवि पुण्या पुण्य तो स्वयं कर्म हो गया अविद्या और काम को आश्रय करके वासना को आश्रय करके का अविद्या को अज्ञान को अज्ञान और काम वासना इसको आश्रय करके ही पुण्य पुण्यपुण्य सुख दुख देते हैं सुख दुख तदर्शन कार्य आरंभ को तम सुख दुख तदर्शन का तो सुख दुख ज्ञान ये कार्य आरंभ को होता है नहीं कि अविद्या काम के बिना केवल ही पुण्य पाप से सुख दुख मिल जाएगा साक्षात ऐसा नहीं ये तो अविद्या काम कर्म भी पुण्य पुण्य हो गए कर्म उसका से अविद्या और काम अविद्या काम कर्म अविद्या अज्ञान काम है वासना और पुण्य पुण्य कर्म वासना केवल होने मात्र से भी सुख दुख को नहीं होता है कर्म भी कारण कर्म हो कर्म के अनुसार काम हो और अज्ञान हो अज्ञान नष्ट हो गया तो सुख दुख नहीं मिलेगा ये संसार के हेतु होगी अविद्या काम कर्म अविद्या अज्ञान अज्ञा, काम वासना और कर्म पुण्या पुण्य ये संसार हेतु से संयुक्त एवं सपने सपनावस्था में संसार हेतु से युक्त तो होता है न समापित तो होती इसलिए स्वरूप में लय होना एक होना नहीं होता है तर स्वन व न सुपते भी साफ्य शंका करते सपन में जैसे अपने स्वरूप में लय नहीं होता है कहते हो सुश्रुतिप्य न सश्रुति स्वरूप के साथ एक तो, यह संभव नहीं तत्राविकाम क्योंकि तत्रि कामकर्माद काम कर्म विद्या का संबंध सुश्रुतिमित है ये आशंक्य अन आगता पुण्यन अनन्नागत पापेन तेन्नोि तथा सर्वान् शोकान हृदय से बोलती तद्वा असदतिंद ऐसा परम आनंद इत्यादि श्रुतिव्य श्रुति में कह गए थे सुश्रुतिवस्था को अनन्नागतम पुण्यन अन्ना अनन्नागतम असंबद्धम पुण्य से अननागतम पापेन पुण्य पाप के साथ कोई संबंध नहीं रहता है अनन्वागत है तीर्ण ही तथा सर्वान शोकान हृदय से हृदय बुद्धि में जिस शोक शोक कार्य शोक पार कर लेता है सुस्ती अवस्था में जितने कष्ट हो सुश्रुतिवस्था में कोई दुख नहीं है कोई रोग से कष्ट प्राप्त करता है गाढ़ निद्रा हुई सब दुख नहीं है पुण्यपाप भी नहीं है पुण्य पाप कारण ज्ञान रूप में रहते अज्ञान हो जाता है तदव तस्से तदतिंद स्वच्छंद स्वरूप है ऐसा परमानंद ये श्रुति कहती है ठीक ठीका मैं ससुप्त स्वयं देवताूप जीवत्वर्मुक्त दर्शयसमी त्या ससुप्त अपने स्वरूप है देवता स्वरूप है जीवत्व विनिर्मुक्तम जीवत्व नहीं रहता है जीवत्व विनिर्मुक्त अपना स्वरूप सुश्रुत बता है देखाने के लिए कहते सपनात तो में बीजानी ही मैं कहता था मम निगत में एक व्याख्यान करता हूँ कहता हुआ मेरा वाक्य से सपनांत तो को जानो बीजानी विस्पष्टम जानी विषय विस्पष्टम जाने का तो विस्पष्टम अवधार्य जानकर के निश्चय करो मन में कदा सपनाती और सपना कब होता है कहते यत्र यालम होती पुरुष सेप्यत जो स्वर्ण जाता है पुरुष का नाम हो जाता है नाम होता है प्रसिद्धम ही लोके सपिति सपीती लोके में प्रसिद्ध है सपिति चेदम नाम गौणं चेदनाह ये नाम है ने गौणनाम नाम यदा सपिति तदा तस्मिन् पुरुषस्तः सता संपन्न सत्शब्दवाच्य प्रकृत्यातापन्न होतीतूत भवति यदा सपीते से कहते में पुष्त तदा तस्मिन् तस्था उसी समान तस्मिन् समय सता ब्रम्ह सत्शब्दवाच्य प्रकृत्यात सता तृती है सत्सद का जो वाच्यर्थ जैसे घटे न जलम आने ये तो घट शब्द है या घट अर्थ लेना ढक वहाँ शब्द लेते हैं अर्थ लेते व्याकरण में जो कहेंगे स्वम शब्दस्य शब्द संज्ञा अग्नि शब्द लेना लोक में कहेगा अग्नि में आने ये तो शब्द लाते हैं अर्थ इसी प्रकार सता का अर्थ सत्सद वाच्य का जो वाच्य है का जो अर्थ है प्रकृता देवता परमात्मा उसे संपन्न हो जाता है संगत एकीभूत हो जाता है मनसी प्रविष्ट मनादि संसर्ग कृत जीवरूप पर सदूप यथ परमा सत्य सत्यमी तो अभी तो मन से प्रविष्ट पहले मन में प्रविष्ट हुआ था, तो था जीवरूप मनादि संसर्ग कृतम जीव रूपम परमात्मा में शुद्ध चेतन में जो जीवत्व तो आता है स्वरूपत नहीं मनादि संसर्ग कृतम मनादिकार संसर्ग संबंध संबंध कृत यद्यपि संबंध भी वास्तव नहीं है क्योंकि परमात्मा तो ब्रह्म असंग है असंगो असंगो हुई एवं पुरुष तो संसर्ग भी आध्यासिक है आरपित है दर्पण में मुख का संबंध जाले में चंद्र का संबंध संबंध वास्तव नहीं है मुख तो गिरिबा में है कंटे में दर्पण में दिखता केवल संसर्ग ही नहीं इसी प्रकार संसार संसर्ग के साथ आध्यासिक है उसके कारण जीव स्वरूप उसको छोड़कर करके सुस्तृत अवस्था में सम अपना जो स्वरूप तो है सदरूपम यथ परमाथ सत्यम परमार्थ सत्य उसमें अपीत होती अपिपूर्वक इणी धातु से निष्ठा है अपिपूर्वक इणी धातु से निष्ठा अपी अपीत अपीगत अपगत अपिगत होते हैं। एक हो जाता है अतस्त सपितिनम आशिकत लौकिका लो इसे लोको कहते है सपिति आचेक्षत सपीति स्वयं इस कहते टीका में तस्मा से अथ शब्दो व्याख्यात अत अतः का अथ सपितिशेक्षति अथ शब्द व्याख्या तेन पराममृश हेतुमे स्पय इसे उसे अतः शब्द से जो हेतु है उसको कहा अत तस्मात्तिना कहते अतः कहा गया तस्मात् तस्मा मन में आया मंत्र में तस्मादनम सपित आचीक्ष्य अत कहा तस्मा सपिति जो कहते हैं हेतु का व्याख्यान करते हैं तस्मा पहले कह दिया तेना पराममृष्ट हेतुमे स्पर्श परामृष्ट जो परामर्श किया गया जो हेतु है उसका ही स्पष्टीकरण स्व ही अपी तो भवती स्व तो आत्मा ही अस्मादपि तो भवती आत्मरूप से रूप के साथ एक, एक तो को प्राप्त कर लेता है ठीक है मैं स्वपित नाम निर्वचन फलम दर्शेती स्वित नाम हुआ पुरुष का नाम निर्वचन का फल दिखाते गुण नाम प्रसिद्ध प्रसिद्धि तो भी स्वात्म प्राप्तिर्गम्यत इत अभिप्राय उसका जो नाम हुआ स्वपित नाम गौण नाम है ये गौण नाम गुण नाम की प्रसिद्धि से भी स्वात्मा प्राप्ति गम्य ते या ते जानी जाती है सरस्वती अवस्था में स्वात्मा की प्राप्ति होती है ये अभिप्राय है सस्वते स्वरूप अवस्थान से मुख्य सवात में मुख्य स्वरूप अवस्थान नहीं हो सकता है मुक्तत्व अनुत्थान प्रसंगात यदि स्वरूपवस्थान मुख्य हो मुक्त जाएगा मुक्त हो जाएगा मुक्त हो जाएगा ताकि जगेगा नहीं अनुष्ठान के प्रसंग है स्वरूप अवस्थान प्रसिद्धिर निमित्तम वक्तव्यम तो स्वरूपवस्थान की तो प्रसिद्धि है स्वरूप तो हो गया स्वयं वही भवति तो किंतु किन्द उसका क्या निमित्त है वास्तव स्वरूप अवस्थान हो जाए अज्ञान नष्ट हो जाए कुछ लोग कहते सुश्रुति में अज्ञान नहीं रहता है तो मुक्त हो जाए मुख्य हो जाएगा फिर आगे जगेगा नहीं तो किस कारण सपित हुआ पूछते कथम पुनः लौकििका नाम प्रसिद्धा सात्म संपत्ति तो यदि ये गौण नाम हुआ वास्तव स्वरूप प्राप्ति नहीं है तो लोक में प्रसिद्ध कैसे सात्म संपत्ति कहते अपने स्वरूप में स्थित हो गया ब्रह्म को प्राप्त कर लग गाढ़ निद्रा में से आया कहते हो तो ब्रह्म हो गया ब्रह्मीभूत क्यों कहते उसका उत्तर देते हैं टीका में ज्वरादि रोगग्रस्त से रोगापगमी प्रसिद्ध समाभाव साम सनदवस्थान तथा चार स्वरूपस्थित प्रसिद्धि अभिवृद्ध ज्वरादि रोगग्रस्तस्य गरस्तस, रोग रोगग्रस्तस्य कोई लोग रोग से ग्रस्त हुआ रोगयुक्त तो हुआ जब रोग समाप्त तो अपगम हो गया स्वभाव तो हो गया प्रसन्न हो गया प्रसिद्ध साम समा भाव सम कष्ट का अभाव हो गया और सुश्रुता भी ऐसा है जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में विषय होकर के शांत तो होता है थकता है समापनता अवस्थानम स्वम की निवृत्ति के लिए सुश्रुति अवस्था में रहना होता है यदि सुश्रुति अवस्था गाढ़ निद्रा अवस्था नहीं हो तो बेचैन ऐसे हो जाए जागृत स्वप्न नींद नहीं लगे नहीं रह सकता है बहुत रोग डॉक्टर के पास जाता है रहना पड़ता है दवाई खाते हैं जितने भोग भोगी हो भोग सो प्राप्त हो कहते तुम भोग करते रहो सोना नहीं गार्ढ़ निद्रा में चोरी करने वाले को पुलिस लोग इसे करते हैं लेकर बहुत खिलाएं पिलाएंगे और सोने नहीं, नहीं देंगे जो सो क्या तो, तो, तो पिटेंगे फिर अगर पूछो तो ऐसे बड़ गार्ड निद्रा लगे ऐसे करेंगे तो इतने थक जाएगा कभी सच ही निकल जाएगा उस तो अवस्था में नहीं रहेगा क्या सचो क्या झूठ बोलना चोरी क्या है पहले नहीं नहीं क्या चल गया हाँ कर लिया कर दिया गाढ़ निद्रा है हाँ ही कर लेगा क्यों क्या हम तो उसने बताया हमको बुलाया फिर ये सो शब्द निकले फिर पिटाई करेंगे फिर गाढ़ फिर मना करेगा फिर दो फिर थोड़ी देर छोड़ देंगे फिर निद्रा के फिर पूछेंगे तो गाढ़ निद्रा को जाने नहीं देंगे तो फिर सच बोल देता है ये सम होता है उसको समानिवृत्ति के लिए सुश्रीत में जाते हैं इसलिए जैसे रोग निवृत्त होने पर सामान्य निवृत्त होने पर सुखों को प्राप्त करता है सम अपनदावस्थानम तथा चवरूप स्थिति प्रसिद्धिर अविरुद्धा इसे लोग स्वरूप में स्थित हो गया जागृत अवस्था में सपन अवस्था में श्रम होता है रोग आदि होने पर जैसे कष्ट भोग करता है रोग निवृत्त हो गया अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया तो सुशुष्ठ अवस्था में जागृत सपन अवस्था में होने वाला श्रम निवृत्त हो जाने से सब लोग स्वरूप को प्राप्त कर स्वरूप स्थिति हो गई किंतु अज्ञान रहता है मुख्य स्वरूप स्थिति नहीं है जागृत जाग्रत सम निमित्त उद्भवत्वाद साप सियाह जरा जागृत श्रम जागृत अपने जो श्रम होता है समनिमित्त उद्भवत्वाद श्रम से ही उद्भव प्रकट होता है सुरस्वती जागृत ही पुन्या पुण्य निमित्त सुख दुख आदि अनेक आया स्वानुभवात श्रांत भवती जागृत अवस्था में पुण्य पुण्य निमित्त सुख दुख का निमित्त पुण्य पाप है पुण्य और अपुण्य निमित्त सुख दुख आदि पुण्य निमित्तक क्या है सुख अपुण्य निमित्त दुख आदि से क्या लेंगे साधना सुख और सुख साधन दुख और दुखसाधन सुख दुख भी अपने साधन से प्राप्त होगा बिना साधन खाली सुख दुख नहीं है सुख दुख आदि साधन अनेक आयास अनुभवात ये सुख दुख और वो साधनों का अनुभव ज्ञान होता है अनेक कष्ट होता है शांत तो थक जाता है सुख भोगने पर भी थक जाएगा फिलाते जाओ खाते जाओ कितने खाएगा तो देखने वाले कोई सुनते है मोबाइल से भजन कुछ देखते सुनते उसे भी थक जाता है नींद लग जाती है अभी चलता है निधि सो जाते हैं शांतो होती ततस्च आयस्ता कर्ण अनेक व्यापार निमित्त निमित्तग्लाना सव्यापार उपरम होती आयस्ता अशु प्र यशु प्रयत्न दातुए आयस्त प्रयत्न बहुत होने पर थक जाते कर्ण अनेक व्यापार निमित्तग्लाना अनेक व्यापार के कारण ग्लान इंद्र ग्लान हो जाता है ग्ली चाहे थक जाते हैं सब व्यापार है। भी उपरम्भ फिर सब व्यापार छोड़ करके जैसे बच्चे खेलते कूदते धंधे फिर छोड़ कर सो जाते हैं इसी प्रकार विषय छोड़ करके बस सो जाते हैं आँख बंद करके थक गए, बोलते बोलते सब व्यापार भी उपरम हो जाता है टीका में संगतम संगीतम समाधानम विवृणती जैसा जो संगत संक्षेप से कहा गया समाधान जागृत क्षम निमित्तोद्भव तो आप ये हो गया संक्षेप से समाधान का उसका विवरण हो गया जागर जागृत ही इत्यादि कर्णा अनेक व्यापार निमित्ता ग्लानिर्भवती तत्र माह कर्णों का अनेक व्यापार निमित्ता अनेक व्यापार इंद्रिय में होने पर फिर कर्ण थक जाती है इंद्रिय ग्लानी हो जाती है इसमें प्रमाण कहते श्रुतेश्च श्राम्य तेव वाक श्राम्य तिचुरी तेव आदि श्रुती कहती श्राम्य वाक वाघ इंद्र भी थक जाती है चखी भी थक जाती है सब इंद्रिय बोलते बोलते थक जाते हैं बहुत बात करने वाले बोलते बोलते फिर बाद में चोर सो फिर सो जाएंगे उठने के लिए थोड़ा देर हो जाएगा आठ नौ बज जाएगा ग्यारह बजे तो बात करें तो उठेंगे कब उठने के लिए आठ नौ जाएगा साम्यते बाक साम्यति चक्यु देखते देखते थक जाते श्रुति कहते स्पष्ट ग्रहदारणी के मैं ये विषय ग्रहण करके थकते हैं सुरस्वती अवस्था में विषय नहीं तभी तो आनंद है विशेष ही यदि सुख मिलता तो सुश्रुति अवस्था में विषय के बिना कोई सुख नहीं कोई नहीं चाहता सुश्रुति में जाने के लिए विषय नहीं होने पर भी सुश्रुति को जाना चाहते हैं इससे सिद्ध होता है विशेष सुख नहीं है उसे अनु निवृत्त हो जाने पर सुख है श्रुतेश्चमी चौ दिया है अनुभव समुच्चय समुचार सकार केवल श्रुति नहीं अनुभव सब सबका अनुभव बोलते जाओ देखो जितने बोलने वाले भी थक जाता है बहुत बोलने वाले कुछ लोग होते हैं बिना बोले भोजन प्रसन्न नहीं होगा तो बोलना पड़ता है बहुत तो महात्मा थी का सब होता है कि रोज रोज क्यों बोलते हल इस बात नहीं बोला मैंने एक बार बंद कर दिया था पेट खराब हुआ तब तो से हम किसी की बात नहीं सुनते थोड़ा बोलना पड़ता है नहीं तो हजम नहीं होता है आप भोजन करेंगे फिर सो जाएंगे जल्दी माता सिखाता है जल्दी सो जाओगे तो भोजन पसंद नहीं होगा एक घंटा बात करनी चाहिए ये अनुभव अनुभव अनुभव समुचार अर्थ चकार सुरक्षित अवस्थायाम करणान ऊपर तो प्रमाण महो सुरश्रित अवस्था में करण की ऊपर तो उप जाती प्रमाण तथा चृहीतावाकृत चक्षुर्गृहीत गृहीतमन कर्ना प्राणग्रस्तानि प्राण एक देहे कुलाये जागरती तदा जीवसमुत् स्वदेवताूप आत्मा प्रतिपद्यते जब श्रुतीवस्था में जाते हैं तो गृहीतावाक्रिय भी गृही हो जाती है प्राण के द्वारा अपने इंद्रिय व्यापार छोड़ कर के प्राण में लीन हो जाती है गृहितम चक्षु चक्षु भी इंद्रिय गृहित हो जाती चक्षु इंद्रिय प्राण के द्वारा व्यापार छोड़ करके प्राण के साथ एक हो जाता है गृहितम श्रुत्रम श्रवण इंद्रिय भी घृहीतम भवती प्राणेन प्राण के द्वारा गृहित मन मन भी सब जाकर प्राणी के साथ एक हो जाएंगे कारण करणानी सब इंद्रिय प्राणग्रस्ता नहीं प्राण सब को ग्रास कर लेता है एक प्राण ही रहता है वो थकता नहीं वो हमेशा करता है वो थक जाएगा तो बस गया राम नाम सत्य सरस्वती अवस्था में प्राण चलता रहता है प्राण एक अश्रांत तो, वो श्रांत तो नहीं होकर चलता ही रहता है ठीक है में सुरस्वत तो प्राण तो सम्, से भी बाघादिव तो उपस्या हो सरस्वती अवस्था में प्राण भी समृत हो जाएगा बाघ आदि के समान शंका कर्ण से कहते करणानी प्राणग्रस्ता प्राण एक अशांत तो है अन्यथा मृत्यु भ्रांति स्यादि भाव यदि प्राण उपरत तो हो जाएगा तो सब कहेंगे ले लो समान को मर गया मृत्यु भ्रांति नहीं मरे तो भी प्राण प्राणवायु चलना बंद हो गया से मर गया सोचेंगे भ्रांति हो जाएगी जीवश्यापी बहिर्व्यापार स्यादी चेन नहीं बम करना भाव तृत्य है जीव का भी व्यापार हो बाहर कुछ अन्य कार्य करे अब तो प्राण में लीन आत्मा में नहीं हो करे कुछ करे इस चिन्ह एवं कर्णा भाव इंद्र मन आदि के बिना जीव का कोई व्यापार नहीं होता है तदा जीव श्रमा उपन्न देह कुय कुह कुला होता नील घर के समान जागता है प्राण देह रूप कुलाय में घोसले में पक्षी जैसे रहती है जीव श्रमा स्वम सम देवता रूपम आत्मान प्रतिबद्ध निवृत्ति के लिए अपने स्वरूप देवता स्वरूप आत्मा को ही प्राप्त कर लेता है एक हो जाता है नु सुप्त समपनोदमात्र न स्वरूपस्थान तत्कृतिकी प्रसिद्धि इतिहास सम अपनोद केवल हुआ वास्तवस्वरूपस्थान तो, तो, तो नहीं हुआ अज्ञान रह गया फिर लोक प्रसिद्धि के से तत्र नान्यत्र स्वरूप अवस्था समापन सियादी युक्ता प्रसिद्धि लौकिका समयापित व्यवती थी अन्यत्र स्वरूपवस्थान स्वरूप अवस्थान के बिना समनिवृत्ति नहीं होगी इसलिए स्वरूपवस्थान होता है अज्ञान व्यवधान रहता है उसके बिना समनिवृत्ति नहीं होगी इसलिए लोक में प्रसिद्धि जैसे रोग निवृत्त होता है स्वरूप हो गया तो रोग शांत हो गया इसी प्रकार लोक में कहते स्व स्वरूप अवस्थान हो गया क्योंकि जब सो जाता है सामान्य समानुवृत्ति हो गई समानुवृत्ति करने के, के जाता है तो स्वरूप अवस्थान शब्द से प्रसिद्ध है यद्यपि अज्ञान रहता है किंतु इंद्रियों का व्यापार नहीं होने से श्रम नहीं होता है लौकिका नाम श्रम्य अभी तो से कहते हैं ठीका में लौकिक दृष्टान्त न स्पष्टी इसको स्पष्ट करते लौकिक दृष्टान्त करके दृश्यते लोके ज्वरादिरोग्रस्ता तद्विनिर्मोके स्वात्मस्थान विश्रमणम तद्वत यहाँ पिछादी थी उत्तम में दिखता है ज्वरादिरोग्रस्ता नाम ज्वरादि रोग किस कहे तद्विनिर्मो रोग निवृत्त हो गया अपने स्वात्मस्थ हो गया स्वरूप कुछ प्राप्त नहीं हुआ अपना स्वरूप पहले से था रोग के कारण दुर्बल दुखी हो गया था रोग निवृत्त हो गया अपने स्वरूप स्थित हो गया विश्राम होता है इसी प्रकार तदवदी हा विषयाद जागृत अपने श्रम होता है और निवृत्त हो गया तो अपने स्वरूप स्थिति होती है टीका में वृदारण्यक्रुत्यालोचनायामी सुसुप्ते अवस्था दपहा ब्रह्माप्तिर्गम्य सुसुप्ते इस पाठ सुसुप्ते हाँ सुसुप्ते कर्जना सुसुप्तिवस्था नहीं सुसुप्ते अवस्था दैय जनित श्रम अपन श्रमापहार्थम बृहदारण्य के श्रुति में भी ऐसे कहा गया उसको विचार करने पर स्पष्ट होता है सुश्रुति अवस्था में अवस्था द्वय जनित श्रम अवस्था द्वै जागर स्वप्न। दोनों अवस्था में जो श्रम उसके निवृत्ति के लिए ही ब्रह्म नील प्राप्तिर्गम्य थे ब्रह्मण नील प्राप्ति नील ब्रह्म रूप नील ब्रह्म रूप नील है गृह जीव उसको प्राप्त कर लेता है ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है तद्यथा श्यनो व सुपन्न व विपरीपत्य शांत इत्यादि श्रुतेश्च श्यन सुपन आदि छोटे पक्षी है सुपन्न श्यन बड़े पक्षी है विपरीपत्य नाना आदि समय उड़ करके थक जाते हैं फिर शाम को अपने घोसला के लिए जाते हैं आरम्भ करते हैं सुश्रुति अवस्था सुश्रुति अवस्था अच्छा सुश्रुति अवस्था अवस्था दो सुशुत्यावस्थायाम अवस्था पे आगे हाँ ठीक है सुरश्रुत्य अवस्थायाम अवस्था द्वे जनता जैसे पाठ छूट गया तो सुश्रुत्य नहीं है सुश्रुत अवस्थायाम सुश्रुत अवस्थायाम अवस्था द्वे जनित समापन ब्रह्म नील प्राप्ति गम्य तद यथा से ना सुपन्न वा विपरीपत शांत शांत होकर के अपने घोसले को ऊर्जा करके वहाँ विश्राम कर लेता है इसी प्रकार जीव भी जागृत सपनावस्था में थक करके सुश्रुतिवस्था में विश्राम के लिए पहुंचते हैं तो सुश्रुति अवस्था में जागृत सपना अवस्था में जनित साम निवृत्ति के लिए ही ब्रह्म के साथ एकत्व की प्राप्ति ओ